असल में पैसे से प्रेम है धन से प्रेम है धनी से प्रेम नहीं है और एक कारण है बोले देखो अगर ये काम नहीं करोगे तुम इनकी सेवा नहीं करोगे तो मारेंगे है ना? अब वो डर के मारे गए तो किस वजह से प्रेम करते हैं कामना की पूर्ति के लिए लोभ की पूर्ति के लिए भाई की निवृत्ति के लिए तो जहाँ भक्ति में भगवान की भक्ति करने में जहाँ कोई कारण या प्रयोजन होता है वहां सच्ची भक्ति का उदय नहीं होता सच्ची भक्ति तो सहज स्वभाव है स्वभाव से उदय होती है अहितुकी अव्यवहिता और भक्ति होनी चाहिए कैसी कट टूट टूट के एक बार वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु दोनों इकट्ठे हुए तो दोनों में चर्चा भक्ति की चली तो भक्ति कैसी होनी चाहिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जैसे सरसों के दाने किसी टोकरी में ले लें और उसको शंकर जी के लिंग पर गिरावें तो पटापट पटापट पत, पटापट पत, पत, सब सरसों के दाने शंकर जी के लिंग पर गिरेंगे मूर्ति पर गिरेंगे वैसे हमारा मन जो है वो सरसों के दाने की तरह उसकी एक एक वृत्ति एक, एक एक वृत्ति एक एक वृत्ति सब की सब वृत्ति पर वृत्ति परमेश्वर में गिरे तो उसका नाम भक्ति होता है ये बात वल्लभ संप्रदाय है पहला तो वल्लभ संप्रदाय वाले कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने ये कहा कि नहीं एक सरसों का दाना जितनी देर तक उस मूर्ति पर टिकता है ना उस लिंग पर टिकता है उतनी देर के लिए भी मन भगवान की ओर जाए तो उसका नाम बचती है बारंबार बारंबार मन गिरने का नहीं एक बार भी मन जाके छू आवे श्री उड़िया जी महाराज कहते थे कि सवेरे उठ के हाथ मिलाओ भगवान ऐसे हो एक मिनट कस के हाथ मिला लो और फिर दिन भर नशा रहे कि आज हमने सवेरे भगवान से हाथ मिलाया है है ना? हमारे गांव के पास से उन्होंने पंचम जहाज से हाथ मिलाया था वो पता नहीं कब सन ग्यारह में कि सन में, में पंचम जहाजे वो तो हमको मालूम नहीं है हमारी उनकी भेंट तो सन तीस बत्तीस पैंतीस में होती थी और वो मस्ताना महाराज पड़ा रहता था मस्तनद के सहारे बोले हमारे बराबर कौन है हाँ, सम्राट पंचम झार्ज ने हमसे हाथ मिलाया है। अब दिन भर महाराज खुदर बुदर खुदर बुदर करते रहे और भाव तो कुछ बने ही नहीं है न एक बार कस के भगवान से मिल लो एक हालिंगन उनका ऐसा लो एक बार पानी पीजन ऐसा करो ऐसा हाँ कि दिन भर हाथ में दर्द होता रहे कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ के दबा दिया है ना हमारे एक मित्र हैं वो एक दिन मन ही मन खिलाने लगे हो भगवान को आ, है वो मन से भगवान को तो किसमिस अपने हाथ में लेके बढ़िया और भगवान के मुंह में डालते थे भगवान के मुंह में डालते थे और उनको ये ख्याल होता था कि भगवान खा रहे हैं सो तो एक बार भगवान श्री कृष्ण तो बड़े चंचल है ना आ, अपने दातों से उनकी उंगली दबा ली अब वो चिल्लाए हाय हाय हाय हाय। बताते हैं कि हमको तो दर्द होने लगा महाराज उंगली में ये बड़े नटकत हैं भगवान तो ये जो है ना भगवान की भक्ति में भक्ति में व्यवधान होना दूसरी चीज है हो तो थोड़ी देर इनके भक्त हुए थोड़ी देर उनके भक्त हुए थोड़ी देर इनके भक्त हुए का ऐसे नहीं भक्ति अब व्यवहित चाहिए परमेश्वर की भक्ति सामे सालोक्य के सार्टी सायुग्य में बा ददात न गृहणंती भक्ता मतसेवनम बिना वो कहते हैं कि यदि ऐसे भक्त को मैं कहूं कि हे भक्त जी तुम आओ हमारे नगर के मेंबर बन जाओ सालो के नागरिक बन जाओ और नगर की चाबी तुमको भेंट करते हैं बैकुंठ की जब चाहो जब खोल के आ जाना बोले नहीं बाबा हमको चाबी वाबी नहीं चाहिए है ना तो बोले अच्छा हम तुमको कहीं का गवर्नर बना देते हैं राज्यपाल शारी ब्रह्मा अभी तारसी मुक्ति कहते हैं इसको ब्रह्मा बना दें कहीं बोले नहीं नहीं हम ब्रह्मा बनने को तैयार नहीं है काछा अच्छा, तब तुम दिन भर हमारे पास रहो शामी की है बनमाला बन जाओ भवरा बन जाओ है फूल बन जाओ हमारे पास रहो इसको स्वामी पे बोलते हैं बोले नहीं हमको ये भी नहीं चाहिए कतब आओ सायुज दे, दे, दे तुमको सायुज माने एक साथ तुम तुम बन जाओ कचौरी और हम तुमको उदरस्त कर लेते हैं हम तुम दोनों एक हम तुम दोनों एक सयुज्य माने मिल जाना हो एक में मिल जाना बोले ना बाबा इसमें क्या मजा है कत तुमको क्या चाहिए क्या हमको तो प्रभु की सेवा चाहिए मत से बिना सेवा में जो आनंद है वो सारी सालोक के स्वामीप के आयुज्य में आनंद नहीं है सऐव आत्यंतिको जोगो भक्ति मार्ग से भामिनी मद भाव प्राप्त या न में गुण भगवान श्री चंद्र ने कौशल्या जी ऐसी कहा कि हे माता यही आत्यंतिक जोग है भक्ति मार्ग का आत्यंतिक जोग है इसी से तीनों गुण का अतिक्रमण करके मेरे भाव की प्राप्ति होती है भक्ति प्राप्त करने का मार्ग है महता कामहीन स्वधर्माचरण कर्म जोगेन सत्यन वर्जित नहिंसनाथ ये भी पाठ भेद से भागवत में है मद दर्शन स्तृति महापूजा भी स्मृति वंदन ही भूतेश मद भावया संगे संगेना सत्यवर्जन बहुम महता दुखिनाकंपया स्व मैत्रिया जमादीनाषेव्यश्रवण्न मम नामानु वो, यहमा सत्संगेनाजवेण्विवर्जना कांक्षया मम धर्म सेशुद्धा जन मद्गुश्रवण जातिमंजसा जन भगवान कहते हैं कि भक्ति कैसे मिलती है एक बात है कि वो अपना जो कर्तव्य है अपना जो धर्म है उसको ठीक ठीक पालन करना चाहिए एक बात अब एक वैद्य है तो उसका काम है कि रोगी को दवा दे। उसके बारे में उसका है, ज्ञान जान है जानकारी है अनुभव है वो लोगों की सेवा कर सकता है और वो यदि मामले मुकदमे में पंचायत करने चला गया तो उसका वैद्यक का ज्ञान और कम हो जाएगा क्योंकि जिधर चिंतन की धारा बहती है ना जिधर अनुभव है वो छूट जाएगा एक विषय का जो जानकार है वो उसी विषय में अपनी योग्यता बढ़ावे ये उसका कर्तव्य होता है तो अपना जो धर्म है उसका ठीक ठीक आचरण करना चाहिए और वो धर्म उदार होना चाहिए संकीर्ण नहीं होना चाहिए मान धर्म का लाभ सबको होना चाहिए कुछ खास लोगों को धर्म का लाभ हो और बाकी लोगों को ना हो ऐसा नहीं महता महता स्वधर्माचरण है ना स्वधर्माचरण उदार होना चाहिए धर्माचरण तुम करो अपने अधिकार के अनुसार करो अपनी ड्यूटी करो लेकिन उससे जो फायदा हो ना पुस्तकालय तुम बनाओ लेकिन पढ़ने की छुट्टी सबके लिए हो ऐसा हो है न पुस्तकालय बनाने के समय कहो कि इसमें दूसरे का पैसा नहीं लगेगा ये तो ठीक है हम लगावेंगे बहुत बढ़िया लेकिन जब उसमें पढ़ने का प्रश्न आवे तब ये मत कहो कि हम और हमारे छोड़कर दूसरे लोग इसमें पढ़ नहीं सकते तो धर्माचरण में उदारता होनी चाहिए और दूसरी बात कामहीन होना चाहिए आजकल तो पद्धति ये हो गई ना कि भाई मिनिस्टर के द्वारा जब दान करेंगे तो लाइसेंस मिलेगा परमिट मिलेगा लाइसेंस मिलेगा ये पच्चे आ, धर्म धर्म के पैसे भी इस तरह लोग खर्च करते हो कि जिसमें ये लोग ये लोग खुश हो जाएं तो तो सकाम हो गया ना उसमें तुमने धर्म के लिए कर्ज कहाँ किया अपनी कामना की पूर्ति के लिए खर्च किया अखबार में छपने के लिए कर्ज किया उसका जो पुण्य था पुण्य था यश है ना इसी लोक में जस ले लिया नाम जब अखबार में छप गया कि इन्होंने ये इतना बड़ा दान किया है तो दान हमको एक महात्मा ने सुनाया था कि एक सज्जन बड़े भक्त थे मरने के बाद बैकुंठ गए बैकुंठ गए तो देखा उन्होंने दरवाजा बंद था बैकुंठ का फाटक बंद कपाट बंद था हो। तो वो बड़े व्याकुल हुए रोने लगे कि हे भगवान ये हमारे लिए बैकुंठ का दरवाजा क्यों बंद है अरे सब आकाशवाणी हुई कि भगत जी ये बताओ कि तुम मर्तलोक से यहां आए हो कुछ छिपा के भी लाए हो कि सब कुछ खुला कर दिया है हमारे लिए क्या तोहफा लाए हो क्या भेंट लाए हो हमारे लिए जिस पर किसी की नजर न लगी हो तो भगत ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं लाया हूं महाराज जो कुछ दिया लिया सब अखबार में छप गया लोगों को मालूम पड़ गया इन्होंने ये किया इन्होंने ये किया तो बोले उसका फल तो तुमको मिल गया है अरे तुम्हारी इज्जत बढ़ गई यश बढ़ गया उसका फल तो तुमको मिल गया तो बोले फिर क्या करें महाराज कभी एक बार तुम मरतेलोक में और जाओ और कुछ ऐसा करके ले आओ जिस पर किसी की नजर न पड़ी हो किसी को मालूम न हो अपने प्रियतम के लिए अपने प्रभु के लिए कुछ गुप्त तो लेकर के आओ तो उदार होना चाहिए काम अपना अपने धर्म का पालन दूसरे के धर्म में प्रीति नहीं होनी चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करो आ, धनी लोग जो है ना वो बाबा बाबाजियों के पास जाते हैं तो पांव दबाते हैं देखो है कि नहीं और गरीब लोग जाते हैं तो हाथ जोड़ के दूर बैठ जाते हैं और कहते हैं महाराज ऐसी कृपा करो कि लाख रुपया हमारे पास आ जाए तो हम आपकी सेवा में लगा दें जिनके पास नहीं है वो तो सेवा तब करेंगे जब उनके पास लाख होगा और जिनके पास है ए, वो हाथई से वो हाथी से सेवा पूरी कर देंगे <laughs> माता माता का महीने न चरणे न कर्म जोगे न सस् वर्जितें कर्म कर्मजोग भी वो कर्म करना जो प्रशस्त होए कर्म भी गंदा नहीं होना चाहिए और कर्म के साथ हिंसा नहीं जोड़नी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ पहुंचती हो धर्म का सबसे शुद्ध सबसे उत्तम रूप यही माना गया है अद्रोह सर्वभूतेष् कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दान शील में तत्प्रशत्य थे ने कह कह दिया सत्य जाए तो जाए लक्ष्मी जाए तो जाए सब सदगुण जाए तो जाए लेकिन हम अपना सील नहीं छोड़ेंगे तो इंद्र ने पूछा सील क्या है तो बोले सील यह है कि संसार के किसी भी प्राणी से द्रोह न किया जाए उसका बुरा न कहा जाए न कर्म से न मन से न वाणी से किसी का अनुभव न चाहें और जितना हो सके उतना उसके ऊपर अनुग्रह करें और दें कुछ अनुग्रह भी सूखा मन ही मन से बड़ी कृपा तो वो नहीं हो न कुछ सक्रिय चाहिए कृपा भी सक्रिय चाहिए साकार कृपा चाहिए अनुग्रह दानंच अनुग्रह भी होना चाहिए दान भी होना चाहिए मत दर्शन स्तुति महा पूजा स्मृति बंदन ही भगवान कहते हैं मेरा दर्शन करो मेरी स्तुति करो मेरी पूजा करो अर्धना करो और एक बात और संसार में जो प्राणी तुम्हारे सामने आते हैं उनके भीतर उनका रूप धारण करके मैं ही तुम्हारे सामने आया हूं ये ध्यान आ जाए भूतेश मदभावनया भागवत धर्म में तो सबसे बड़ी भक्ति इसी को मानते हैं यावत सर्वेश् भूतेशु मदभावो नोप जाए थे कोई भी आया अरे इसके रूप में तो साक्षात भगवान आए हैं भाई जी का एक है देख मौत का रूप धरे में नहीं डरूंगा तुमसे नाम प्रभु तुम ना। मृत्यु का रूप धारण करके आओगे तब भी मैं तुमसे नहीं डरूंगा मैं पहचानता हूं मैं पहचानता हूं तुम ही इस रूप में आए हुए हो तो संपूर्ण प्राणियों में भगवत भावना हो और आसक्ति कहीं न होए, और असत्य का परित्याग हो और जो महापुरुष हैं, असल में जो जितना उदार है वो उतना बड़ा महापुरुष है जिसमें जितनी संकीर्णता है संकीर्णता ही मनुष्य को छोटा बनाती है तो महताम बहुमान बहुमान महताम दुखना अनुकम्पया महापुरुषों का सम्मान अधिक करो बहुमान करो बहुमान एक दूसरी चीज होती है ये सांडिल्य भक्ति दर्शन में सम्मान और बहुमान में फरक बताया हुआ है तो ये सम्मान तो जैसे कोई आया और उठ खड़े हो गए हाथ जोड़ लिया ये सम्मान हो गया तो अरे रास्ते में चल रहे हैं और देखा कमल है कमल खिला हुआ है हाथ जोड़ लिया कमल नहीं हे कमल और तुम कितने बड़े हो तुम्हारे जैसी आंख है भगवान को कहे सूर्य हे चंद्रमा अःहा तुम भगवान के नेत्र हो इस तरह से एक एक चीज देख करके हर इन को देख करके भगवान की आंखों की याद आ जाए कोयल की आवाज सुन करके भगवान की आवाज याद आ जाए तो महापुरुषों को देख करके उनके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा भगवान के गुणों का स्मरण हो जाए और दुखी प्राणी के ऊपर कृपा हो दिल काप जायो ये नहीं कि हमने इसका बड़ा उपकार किया ये बात जहां आई वहां उपकार तो चौपट हुआ अनुकंपयाकार थे कंपन तो जानते ही है ना आप किसी को दुखी देखकर अपना दिल का लग जाए हो जैसे वो ठंड के मारे थर थर रहा है ना वैसे अपना दिल भी काफने लगे एक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे काशी में आ, तो वो जब सवेरे निकलते थे ना साल वाल के निकलते थे और रास्ते में कोई जड़ाता हुआ मिल जाता तो अपना वही साल उसको उड़ा के खुद नंगे आते घर में कर्ज हो गया था सब बीत गया हम लोग जाते हैं ना गोपाल मंदिर में कर्ज हो गया था सब बीत गया लेकिन अंत गतवा ये जो उनकी उदारता थी ना वो उनके जीवन के साथ ही गई हो दुख ना मनुकंपया एक हमारे एक गांव के पास थे ठाकुर साहब उन्होंने इतना खिलाया लोगों को इतना खिलाया कि रात को लकड़ी नहीं थी तो अपनी किवाड़ी चिरवा अपने, अपने पलंग अपने पलंग का पाया काट के और रसोई बनवा दे और अपने घर का सब सामान मोदी के घर में गिरवी भी रख के लोगों को खिला दिया उनके जब कोई आता था ऐसे करके सकता तो मुझे एक दिन मैं खा रहा था उनके यहां स्वयं तो मैंने कहा कि ठाकुर साहब आनंद तो खिला के खाने में है तो बोले कि नहीं बाबा जी हमको हमारे वंश को बाबा जी बोलते हैं तो नहीं बाबा जी आनंद खिला के खाने में नहीं है आनंद खिला के भूखे रह जाने में है और जिस दिन हम उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जिस जिस दिन ऐसा प्रसंग आया है कि हमने किसी को खिला के और स्वयं अपने को भूखा रखा है हमारी पत्नी भूखी रही है हमारा बेटा भूखा रहा है हम भूखे रहे हैं है? उस दिन हमको जो आनंद आया है वो आनंद जिस दिन खाया है खाने से कभी नहीं आया यही तो रंतिदेव का आनंद बताना रंतिदेव का यही आनंद था हो दुख नाम स्व समाने सुमित्रियाचमादी जमादीनाम निषे अपने समान जो है उनसे मित्रता का भाव रखना चाहिए और यम नियम का सत्य अहिंसा अस्त आदि का पालन करना चाहिए वेदांत वाक्य मम ममनामा अनुकीर्तनात् वेदांत से द्वेष नहीं करना चाहिए ये लोग डरते हैं कि हमारी साधना छूट जाएगी और कोई वो दूसरा फंड है नहीं वो तो वेद शास्त्र का सार है रहस्य है अंतिम तत्व है उसका श्रवण करना चाहिए वेदांत तो वेद्यम विभूम तुम्हारे राम जी कैसे मालूम पड़ेंगे राम जी तो वेदांत तो वेद्यम ज्ञान विभूम ज्ञानगम्य जयरगुराई आ, ये तो नार ही है ना ज्ञान में जय रघुराई तो जिससे भगवान गम्य होते हैं वेद्य होते हैं उससे देश नहीं करना चाहिए वेदांत तो वाक्य का श्रवण करना चाहिए मम नामुकीर्तनात् बोले अभी तो समझ इतनी नहीं है बोले खूब नाम का कीर्तन करना चाहिए सत्संगी नार्जवे नजनात सत्संग करना चाहिए पर सत्संग में एक चीज चाहिए वो क्या है वो सरलता है कपट और कपट और सत्संग ये दोनों एक साथ होंगे तो सत्संग अपना फल जाहिर नहीं करेगा कपटी के प्रति सत्संग अपने फल को सुरक्षित रख लेता है दो बस दो चीज सत्संग में बाधा डालती है एक तो कपट और एक अहंकार सत्संगण हयाम परिवर्जना चाहिए बिल्कुल सरलता अर्जुन सत्संग का अधिकारी है देखो अर्जुन के मन में कभी कभी कृष्ण के प्रति क्या भाव आता था गीता में देखो व्यामिश्रेणे वाक्ये नो बुद्धिमो है शिव में और तुम हमारी बुद्धि को तो व्यामुग्ध कर रहे हो सच सच बोलो जय सी के कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन सत्यम कर्मणि घोरे नियो जय सी के सव हमको बुरे काम में क्यों लगाते हो ये युद्ध तो बुरा काम है साफ साफ कह दिया तो सत्संग में एक तो कपट जो होता है वो बड़ी भारी बाधा डालता है और दूसरे है और दूसरी बात है अहंकार सुन भी रहे समझते ये है कि हम इनसे ज्यादा बढ़िया समझते हैं ये क्या समझे हाँ हाँ खास करके जिनके पास कोई जैसे कोई कानून का पंडित हुआ वकील तो समझेगा कि हमारी बुद्धि के सामने इनकी क्या है और डाक्टर हुआ तो समझेगा हम जितना समझते हैं उतना ये क्या समझेंगे साइंसद हुआ वैज्ञानिक हुआ बोले हमारी समझ के सामने इनकी समझ क्या है तो अहंकार काम करता है पैसे वाले लोग होते हैं तो कहते हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हमने इतना पैसा कमाया हैं अरे ये क्या होते हैं आओ इनको पांच रुपया दे के आगे बढ़ा दें तो वो तो आगे बढ़ाते हैं पट्टे है ना वो कुछ सत्संग थोड़ी करते हैं कांक्षया मम धर्म से परिशुद्धांतरो जना मदगुण श्रवणा देव यातिमा मंजसा जन मन में भागवत धर्म की आकांक्षा हो, भागवत धर्म भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे हमको करना चाहिए और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए और देखो सीधा सीधा उपाय है एक और बहुत सुगम है इसमें न लगे न फिटकरी रंग चोखा वो क्या है कि भगवान का गुणानुवाद सुनो भगवान का गुणानुवाद सुनो यहां तक कि गोपियों में भी जो भगवत प्रेम है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो परस्पर एक दूसरे से गुणानुवाद भगवान का गुण गान करती थी इससे उनका प्रेम भगवान से हुआ तथापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य विस्मृत्यपवादा नारद का सूत्र है गोपियों को भी महात्म्य ज्ञान था इसका अर्थ है कि गोपियों को भी कृष्ण के महात्म्य का ज्ञान था तो भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहिए गुमद गुण श्रवणादेव जातिमा मंजसा जनहा यही सबसे सुगम उपाय है यथा वायुवशाद गंध स्वाश्रयाद विशेष जैसे हवा पर चढ़ करके गंध मनुष्य की नाक में प्रवेश करता है गंध रहती है फूल में लेकिन हवा के रथ पर वो चढ़ता है और मनुष्य के नाक में घुस जाता है इसी प्रकार ये जो चित्त है ये योगाभ्यास के रथ पर चढ़कर अपने आत्मा में प्रवेश करता है इसके बाद एक जो भागवत धर्म की खास बात है भागवत में भी है वो कही जाती है सर्वेशु प्राणी जातेषु हिम आत्मा व्यवस्थिता समात्वा विमूढ़ात्मा कुरुते केवल अम्ब उसमें जरा दूसरे ढंग से है पर बात यही है बोले भगवान कहते हैं देखो कि संसार में जितने प्राणी हैं उनकी आत्मा के रूप में मैं ही बैठा हुआ हूं सो ये संसारी लोग मूढ़ लोग मुझको तो पहचानते नहीं और केवल बाहर की पूजा में लगे रहते हैं क्रियोत्पन्नईर नई कई द्रव्य में नाब तो चाहे जितना आदमी काम करे और चाहे जितना धन दौलत लगावे हजार हजार मन का भोग लगावे और चौबीस घंटे काम करता रहे और बड़े बड़े काम करे भगवान कहते हैं माँ कौसल्या मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ क्यों तो भूतावमानी नर्चायाम अर्चितो हम न पूजिता भूतावमानी जो जो दूसरों का अपमान करता है वो मनुष्य मूर्ति में चाहे मेरी कितनी भी पूजा करे उसने मेरी पूजा नहीं की सावन मामर्चे देवम प्रतिमा दो स्वकर्म भी यावत् सर्वेश भूतेषु स्थितम चात्मनि न स्मरे तभी तक मूर्ति में मेरी पूजा की जाती है अपने कर्म के द्वारा जब तक सबके भीतर रहने वाले भगवान और अपने भीतर रहने वाले भगवान दोनों पहचान में नहीं आ जाते युभेद प्रकुरुते स्वात्मश्च पर भिन्न दृष्टि मृत्युस्त कु कुरजान संशया बोले जो आत्मा और पराया के बीच में पेट रख देता है मेरा पेट अलग तुम्हारा पेट अलग हमारा खाना अलग तुम्हारा खाना अलग ये जो भेदभाव करता है उसकी दृष्टि भिन्न है और मृत्यु का भय उसको सर्वदा बना रहता है माँ मत सर्वभूतेश परिच्छिनेशु संस्कृतम एकम ज्ञानेन मानेनो माने न मैत्र्याचार इसलिए अलग अलग भूत है तो क्या सब में एक परमात्मा स्थित है इसलिए परमेश्वर की पूजा कैसे करना चाहिए कब परमेश्वर की पूजा ऐसे करना चाहिए एकम ज्ञाने न माने न पहले तो जानो कि सब में एक है फिर सम्मान करो सबका और फिर सबके प्रति मैत्री की भावना रखो और अपनी बुद्धि को फूटने मत दो एक ज्ञाने नमाने नो नौ मैत्री आचार्य अभिन्न भी एक ही परमेश्वर सब में है देखो हम पत्थर में पूजा करते हैं भगवान का और मिट्टी में करते हैं ये जब कर्मकांड प्रारंभ होता है तो पहले भूमि पूजन होता है ओम भू रसी भूमि रसी दितिरसी विश्वस्या भूमि देवी में भगवान की पूजा होती है प्रभु तुम पृथ्वी के रूप में हो सलिलसीताप्रकेतईदम आपोहिष्ठामो हुआ भगवान जल रूप हैं अग्नि नयो सुपथार आये वायो त्वेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा आकाश में वायु में अग्नि में जल में पृथ्वी में सर्वत्र भगवान की आराधना होती है इसलिए पहले ये जानो कि सब में भगवान है और सब में भगवान का सम्मान करो आ, हमने देखा एक बर्तन हम के बाबा के सामने हमारे मित्र चक्र जी और हम दोनों उनकी सेवा में जाते थे रहते भी थे आ, इन्होंने तो कई बार उनको रोटी बना बना के कई बार खिलाई चक्र जी ने पंद्रह पंद्रह दिन लगातार रोटी बना लेते थे आ, तो जब बर्तन माझ के बर्तन रखने लगे तो बर्तन बोला खन बोले चोट लगे बर्तन ऐसे नहीं रखना चाहिए कि उसको चोट ले है? तो भगवान है ना एक भगवान को दूसरे भगवान से लड़ाना नहीं चाहिए जब पाव से चलते हैं धमादम धम, बोले चोट नहीं लगती भगवान को देखो चोट लग रही हो तुम धमाधम लात मार रहे हो ये चलने का कोई ढंग है, है? हाँ हाँ कोई दो हरी हरी धूब थी लोग कालीन में से नोच लेते हैं ना कालीन के सूत नोच लेते हैं हरी हरी धूप किसी ने नोची अरे राम राम राम देखो क्या भगवान हरा हरा भगवान यहां प्रकट होगा और तुम दूब नोच रहे तो असल में जो सावधान रहना है ना भाई जी का एक सूत्र था ये हनुमान प्रसाद जी का वो बोलते थे सतत सावधानी ही साधना है ये उनका सूत्र था ये ये बराबर बराबर बोलते थे साधना माने सतत सावधानी पांव रखने में सावधान बोलने में सावधान हाथ हिलाने में सावधान दूसरे को तकलीफ ना पहुंच जाए ज्ञातवा माम तो ज्ञान से मान से मैत्री से और अभेद दृष्टि से जो तुम सो मैं हमारा तुम्हारा बिल्कुल एक अभिन्न भी चेत शूता प्रणमेत सुधि ज्ञावाम चेतन शुद्ध जीव रूपेण संस्थत तस्मा कदाचि क्षेत्रेत भेदर जीव्य सब मन से सबको प्रणाम करना चाहिए सब में शुद्ध चेतन के रूप में और जीव के रूप में परमेश्वर ही बैठा हुआ है इसलिए ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए माता मैंने तुमको भक्ति जोग और ज्ञान जोग दोनों का निरूपण किया भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं आलम व्ययिकम बापी पुरुष शुभ इन दोनों में से किसी एक का आलमन ले लो तुम्हें शुभ मिलेगा इसलिए माता देखो सर्व सर्व हृदय स्थितम सबके हृदय में मैं राम मैं राम केवल तुम्हारे पुत्र के रूप में नहीं हूँ सबके हृदय में बैठा हूँ तो तुम चाहे मुझे पुत्र के रूप में देखो चाहे सबके हृदय में देखो यदि तुम मेरा स्मरण करोगी तो तुमको शांति मिलेगी राम का ये वचन सुनकर के कौसल्या जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने अपने हृदय में श्री राम का ध्यान किया संसार बंधन को काट दिया और तीन जो सत्वरज तमोगुण की गति हैं उनको पार करके परम गति को प्राप्त कर लिया कई कई कई से तो रामचंद्र का पहले ही संवाद हो गया था बल्कि कौशल्या से भी पहले कह के ई ने रामचंद्र से भक्ति सीख करके श्रद्धा भक्ति से शांत होकर और राम का ध्यान करते हुए प्राण त्याग करके कह के ई रामचंद्र में मिल गई कौशल्या से पहले और आ, आ, सुमित्रा जो है लक्ष्मण की माता वो भी महाराज पार्सी व्रत के प्रभाव से जो गति दशरथ जी के राम के पिता को मिली थी वही गति उन्होंने परमानंद में मग्न हो करके प्राप्त कर लिया इस प्रकार कौशल्या कहके ही और सुमित्रा इनकी ही इनको भी भगवत प्राप्ति हुई और सीता जी का पहले बता ही चुके अब लक्ष्मण का प्रसंग सुनाते हैं तो अब ये ओम सायंकाय शु पादल्युति तुम तरुणार्जने हेमाबर बर विभूषण भूषणांगम टिकम किशोरमूर्ति मूर्ति मनोरथुवासंतावव संगता अध्यात्म गेय भुवन त्रय ओ तो रामायण की राजनीति में और महाभारत की राजनीति में एक बात का अंतर स्पष्ट है रामायण के राजनीतिज्ञ अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने में अत्यंत तत्पर हैं और महाभारत के राजनीतिज्ञ अवसरोचित काम करते हैं वो प्रतिज्ञा निर्वाह के चक्कर में नहीं पड़ते भगवान श्री चंद्र के जीवन में उनके पिता के जीवन में भारत के जीवन में सर्वत्र प्रतिज्ञा निर्वाह की प्रधानता देखने में आती है अपने बात के धनी हैं, अपने बात के शक्से हैं और महाभारत की राज, राजनीति में जब कोई अपनी प्रतिज्ञा निर्वाह करने की याद भी दिलाता है तो करने याद दिलावें कि द्रोण याद दिलावें कि विष्ण याद दिलावें तो स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही डांट देते हैं कि चलो चलो जब तुम लोगों का मतलब होता है तब तो प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं देते हो है? आज तुम्हारे स्वार्थ के विपरीत पड़ रहा है तो प्रतिज्ञा की याद दिलाते हो स्वयं तो श्रीकृष्ण भगवान ही डांट देते हैं बारम्बार रामचंद्र की राजनीति में कर्तव्य पालन की प्रधानता है वो सम्मुखबद्ध का प्रसंग भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सैनिक बंदूक उतार के रख दे और डाक्टरी का, का काम करने लगे और डाक्टरी चिकित्सा छोड़ डाक्टर चिकित्सा छोड़ के वकालत करने लगे तो वो राज्य में दंड का पात्र होता है नियंत्रण चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए अब वेदपाठी झाड़ू लगावे और झाड़ू लगाने वाला वेद पाठ करे माने अपनी ड्यूटी छोड़ दी उसने तो जैसे फौजी शासन में दंड होता है ना तुम अपनी ड्यूटी पर नहीं थे कहां गए थे तो श्री राम रामचंद्र भगवान के शासन में ऐसा था एक ऐसा है कि यदि सब लोग गाने बजाने में ही लग जाएं तो राज्य कैसा होगा तो हमारे भारत वर्ष का जो पश्चिमी प्रदेश था उसमें गाने बजाने वाले लोगों की इतनी वृद्धि हो गई कि न कोई पढ़े न लिखे न वेदशास्त्र पढ़े न शस्त्रास्त्र का अभ्यास करें जो देखो है न वही गंधर्व विद्या और कंदर्प विद्या जो ही कंदर्पाह गंधर्व ये तो कंदर्प शब्द ही कालांतर में गंधर्व शब्द हो गया तो ललित कलाओं में तो सब लोगों की रुचि हो गई और जो वीर सा का का काम था बहादुरी का काम था सीमा की रक्षा थी स्वधर्म का पालन था उसमें वहां से लोग प्रमादी हो गए तब भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा से और मामा की सलाह से भरत जी वहां गए और वहां जाकर दो नगरी उन्होंने बताई एक पुष्करावती और एक तक्षशिला और दोनों में अपने पुत्रों का अभिषेक करके उनको धान धान सोहेज सब, सब दिया और वहां केवल कामकला केवल ललित कला की जगह पर सौर्ज वीर्य गय विद्यार्थी शिक्षा दिलवाई केवल ललित कला से राज्य नहीं चलता है उसके लिए सब प्रकार की लौकिक उन्नति भी चाहिए भरत जी वहां ठीक राज्य की स्थापना करके लौट आए। इसके बाद सीधे पश्चिम दिशा में भिल्ल लोग ऐसे हो गए थे कि वो सबका अपकार करें दुष्टता करें चोरी करें अपहरण करें मारें तब भगवान श्री रामचन्द्र ने अपने भाई लक्ष्मण जी को भेजा और वहां जाकर उन्होंने भी दो राजधानी बताई शासन का प्रबंध बहुत दूर से नहीं चाहिए हो निकट निकट से चाहिए और वहां जाके उन्होंने जो दुष्ट थे अपकारी लोग थे उनको दबा के उनको अभिभूत करके अपने महातत्व पराक्रम दो पुत्र अंगद और चित्रकेतु को वहां विराजमान किया और वहां भी हाथी घोड़े और धन रत्न सब भेज करके उस प्रदेश को संपन्न बना दिया शत्रुघ्न जी पहले से ही चले गए थे मथुरा के आसपास के प्रदेश में विदिशा पर्यंत का शासन शत्रुघ्न जी करते थे और चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री रामचंद्र से इस प्रकार भारत तत्घ्न लक्ष्मण के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र शासन की व्यवस्था संभाल करते उसमें बीच बीच में पर्यवेक्षण भी होता था उसको पर्यवेक्षण बोलते हैं जैसे होम की सामग्री रखी हुई रखी हुई होती है तो चाहे कितनी भी साफ करके रखी हुई हो ठीक होम करते समय ब्राह्मण के लिए विधि है जो उसको खोल कर देख ले कि घी में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ गया है सामग्री में कोई दूसरी चीज मिल तो नहीं गई है उस समय देखना चाहिए हो प्रोक्षण भी करना चाहिए और पर्यवेक्षण भी करना चाहिए ये दोनों कर्मकांड की रीति है माने उसको स्वच्छ भी करना और खूब गौर से उसको देख भी लेना ऐसी राज्य व्यवस्था जो है वो पर्यवेक्षण की अपेक्षा रखती है दस बरस में बारह बरस में मनुष्य की मनोवृत्ति में उसके शरीर में परिवर्तन होता है परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो वही नियम वही कानून अब इस समय ठीक रहेंगे कि नहीं उसके लिए कुछ लोग निश्चित रहने चाहिए वशिष्ठादी के समान जो तुलनात्मक काल क्रम की तुलनात्मक से भी देखते रहें कि उस समय तो ये ठीक था और अब ठीक है कि नहीं है उसका पर्यवेक्षण करें प्रोक्षण करें जो सुधारना हो उसको सुधारें मनुष्य में भ्रम प्रमाद विप्रलिपता करणा पाटव ये दोष रहते हैं कभी मनुष्य से भूल हो जाती है कभी वो प्रमाद कर बैठता है कभी ठीक ठीक बात उसकी समझ में नहीं आती है कभी उसके मन में धोखा देने की बात आ जाती है तो इन चारों दोषों से ग्रस्त जो मनुष्य हैं वो ठीक ठीक मर्यादा का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं तो ये देखते रहना चाहिए इस प्रकार धर्म राजा का, का काम धर्म मर्यादा का स्थापन है तो प्रतिज्ञा निर्वाह की दृष्टि से और धर्म मर्यादा के पालन की दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र का राज्य पूर्ण था अब समय तो सभी के राज्य में बदलता है ऐसा तो नहीं है कि क्रम की संवित न हो पहले ये था फिर ये था फिर ये था तो एक दिन रामचंद्र भगवान के दरबार में एक ऋषि वेश धारण करके महात्मा प्रधारे और उन्होंने लक्ष्मण से कहा जा के राम से कहो कि मैं अतिबल ऋषि का दूत हूं और पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए आया हूं महर्षि अतिबल ने अतिबल ने माने जो बहुत बली हैं अतिशय बलि हैं उनको अतिबल बोले है ये अतिशय बलि कौन है ये काल है कालचक्र के सामने किसी का बल नहीं टिकता है अब राज्य परिवर्तन का समय आ गया है ये सूचना देने के लिए अतिबल ऋषि के दूत स्वयं काल उनके पास पहुंचे और समाचार दिया रामचंद्र ने कहा कि भाई इतने बड़े सपोधन आए हैं और वे परिवर्तन की सूचना देने के लिए आए हैं ये तो समझ गए बड़े सत्कार से उनको मिलाओ परिवर्तन का भी सत्कार करना चाहिए उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए हमेशा काल के सामने हाथ जोड़ना चाहिए काल बलवान है उसमें जो परिवर्तन हो उसको स्वीकार करना चाहिए अब तो जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि आया हो ऐसे रघुनंदन श्री राम चंद्र ने उनका सत्कार किया और उन्होंने मधुर वचन से कहा वर्धस्व बधाई है रामचंद्र आपकी बढ़ती हो रामचंद्र ने उनकी पूजा की सत्कार किया कुशल मंगल पूछा दिव्य आसन पर बैठाया और रामचंद्र ने कहा कि आप जिस काम से आए हैं वो मुझसे कही और रामचंद्र के पूछने पर उन्होंने कहा कि देखो महाराज हम जो बात करने आए हैं वो दो के सिवाय तीसरे के कान में पड़ने की नहीं न कोई बात करते समय हमारी बात सुने और ना तो देखे हम लोगों का चेहरा दूर से भी नहीं देखे कि भले वो बात कहे कि हम सुनते नहीं हैं हम तो देख ही रहे हैं तो नहीं देखने का भी अवसर नहीं होना चाहिए निर्द्व केवल दो में द्वंद्व में बात होगी और अनालक्ष्य होगी कोई देख नहीं सकेगा उसको न सुने और न तुम भी दूसरे को बताना यही कहा दूसरा कोई सुने नहीं और दूसरे को तुम बताना नहीं ये प्रतिज्ञा कर लो कि जो सुनेगा या देखेगा उसको तुम अपने हाथ से मार डालोगे ये देखो ये उनकी प्रतिज्ञा जो थी ना, वो उनको पकड़ती है मनुष्य को दूसरा कोई नहीं पकड़ता उसका मन ही उसको पकड़ता है रामचंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली ठीक है लक्ष्मण जी से कहा कि तुम दरवाजे पर बैठ जाओ और यहाँ इस एकांत में कोई भी मनुष्य नहीं आवे और लक्ष्मण जदि कोई आवेगा तो मैं उसका वध करूंगा अब बोले कि जो तुम्हारे मन में योजना है मनीषिता मनसऊदा हो मसिदा जो तुम्हारे मन में योजना है वो हमको सुनाओ अब उन्होंने कहा कि राम सुनो ब्रह्मा जी ने हमें तुम्हारे